भारतीय व्याख्यान वेदांत जिस एक तत्व से आकाश और प्राण की सृष्टि हुई है वह सर्वव्यापी निर्गुण तत्व है जो पुराणों में ब्रह्मा चतुरानंद ब्रह्मा के नाम से परिचित है और मनस मनस्तत्व के अनुसार जिसको महत भी कहा जाता है यही उन दोनों तत्वों का मेल होता है जिसे मन कहते हैं वह मस्तिष्क जाल में फंसा हुआ उसी महत का एक छोटा सा अंश है और मस्तिष्क जाल में फंसे हुए संसार के सामूहिक मनो का नाम समष्टि महत है परंतु विश्लेषण को आगे भी अग्रसर होना है यह अब भी पूर्ण नहीं है हम में से हर एक मनुष्य मानो एक क्षुद्ध ब्रह्मांड है और संपूर्ण जगत बृहद ब्रह्मांड है जो कुछ व्यष्टि में हो रहा है वही समष्टि में भी होता है यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे यह बात सहज ही हमारी समझ में आ सकती है यदि हम अपने मन का विश्लेषण कर सकते तो समष्टि मन में क्या होता है इसका भी बहुत कुछ निश्चित अनुमान कर सकते अब प्रश्न यह है कि यह मन है क्या चीज़ इस समय पाश्चात्य देशों में भौतिक विज्ञान की जैसी द्रुत उन्नति हो रही है और शरीर विज्ञान किस तरह धीरे धीरे प्राचीन धर्मों के एक के बाद दूसरे दुर्ग पर अपना अधिकार जमा रहा है उसे देखते हुए वासियों को कोई टिकाऊ आधार नहीं मिल रहा है क्योंकि आधुनिक शरीर विज्ञान में पद पद पर मन के मस्तिष्क के साथ अभिन्नता देखकर वे दे बड़ी उलझन में पड़ गए हैं परंतु भारतवर्ष में हम लोग यह तत्व पहले ही से जानते हैं हिंदू बालक को पहले ही यह तत्व सिखाया सिखाना पड़ता है कि मन जड़ पदार्थ है परंतु सूक्ष्मतर जड़ है हमारा यह जो स्थूल शरीर है इसके पश्चात सूक्ष्म शरीर अथवा मन है यह भी जड़ है केवल सूक्ष्मतर जड़ है परंतु यह आत्मा नहीं मैं इस आत्मा शब्द का अंग्रेजी में अनुवाद नहीं कर सकता कारण यूरोप में आत्मा शब्द का देवता कोई भाव ही नहीं अतएव इस शब्द का अनुवाद नहीं किया जा सकता जर्मन दार्शनिक इस आत्मा शब्द का सेल्फ शब्द से अनुवाद करते हैं परंतु जब तक इस शब्द को सार्वभौम मान्यता प्राप्त न हो जाए तब तक इसे व्यवहार में लाना असंभव है अतः उसे सेल्फ कहो चाहे कुछ और कहो हमारी आत्मा के सिवा और कुछ नहीं है यही आत्मा मनुष्य के भीतर का यथार्थ मनुष्य है यही आत्मा जड़ को अपने यंत्र के रूप में अथवा मनोविज्ञान की भाषा में कहो तो अपने अंतःकरण के रूप में चलाती फिराती है और मन अंतरिंद्रियों की सहायता से शरीर की दृश्यमान बाह्य इंद्रियों पर काम करता है अस्तु यह मन है क्या अभी हाल में ही पाश्चात्य दार्शनिक यह जान सके हैं कि नेत्र वास्तव में दर्शनिंद्रिय नहीं है किंतु यथार्थ इंद्रिय इनके पीछे वर्तमान है और यदि यह नष्ट हो जाए तो सहस्त्रोचन इंद्र की तरह चाहे मनुष्य ही हजार आँखें हो पर वह कुछ देख नहीं सकता तुम्हारा दर्शन यह स्वतः सिद्ध सिद्धांत लेकर आगे बढ़ता है कि दृष्टि का तात्पर्य वास्तव में बाह्य दृष्टि से नहीं यथार्थ दृष्टि अंतरिंद्रिय की भीतर रहने वाले मस्तिष्क के केंद्र समूहों की है तुम चाहे जिस नाम से पुकारो परंतु इंद्रिय शब्द से हमारी नाक कान आंखें नहीं सिद्ध होती और इन इंद्रिय समूहों की ही समष्टि मन बुद्धि चित्त अहंकार के साथ मिलकर अंग्रेजी में माइंड नाम से पुकारी जाती है और यदि आधुनिक शरीर वैज्ञानिक तुमसे आकर कहे कि मस्तिष्क ही माइंड है और वह मस्तिष्क ही विभिन्न सूक्ष्म अवयवों से गठित है तो तुम्हारे लिए डरने का कोई कारण नहीं उनसे तुम तत्काल कह सकते हो कि हमारे दार्शनिक बराबर यह बात जानते हैं हमारे यह हमारे धर्म के प्रथम मुख्य सिद्धांतों में से एक है खैर इस समय तुम्हें समझना होगा कि मन बुद्धि चित्त अहंकार आदि शब्दों से क्या अर्थ है सबसे पहले हम चित्त की मीमांसा करें चित्त वास्तव में अंतकरण का मूल उपादान है यह महत का ही अंश है विभिन्न अवस्थाओं के साथ मन का ही एक साधारण नाम चित्त है उदाहरणार्थ ग्रीष्म काल की उस स्थिर और शांत झील को लो जिस पर एक ही तरंग नहीं एक भी तरंग नहीं है सोचो किसी ने उस पर एक पत्थर फेंका तो उससे क्या होगा पहले पानी पर जो आघात किया गया उससे एक क्रिया हुई इसके पश्चात पानी उठकर पत्थर की ओर प्रतिक प्रतिक्रिया करने लगा और उसी प्रतिक्रिया ने तरंग का आकार धारण किया पहले पहल पानी जरा काप उठता है उसके बाद ही तरंग के आकार में प्रतिक्रिया होती है इस चित्त को झील की तरह समझो और बाहरी वस्तुएँ उस पर फेंके गए प्रस्तर खंड हैं जब कभी वह इंद्रियों की सहायता से किसी बहिर वस्तु के संस्पर्श में आता है बहिर वस्तुओं को भीतर ले जाने के लिए इन इंद्रियों की जरूरत होती है कभी एक कंपन उत्थित होता है वह मन है संकल्प विकल्पात्मक इसके बाद ही एक प्रतिक्रिया होती है वह निश्चयात्मिका बुद्धि है और इस बुद्धि के साथ साथ अहंग्ञान और बाहरी वस्तु का बोध पैदा होता है जैसे हमारे हाथ पर मच्छर ने बैठकर डंक मारा संवेदना हमारे चित्त तक पहुँची चित्त जरा काप उठा हमारे मनोविज्ञान के मत से वही मन है इसके बाद एक प्रतिक्रिया उठी और साथ ही साथ हमारे भीतर यह भाव पैदा हुआ कि हमारे हाथ में मच्छर काट रहा है इसे भगाना चाहिए इसी प्रकार झील में पत्थर फेंके जाते हैं परंतु इतना ज़रूर समझना होगा कि झील पर आगात, जितने आघात जितने आघात होते हैं सब बाहर से आते हैं परंतु मन की झील में बाहर से भी आघात आ सकते हैं और भीतर से भी चित्त और उसकी इन भिन्न भिन्न अवस्थाओं का नाम ही अंतकरण है पहले जो कुछ कहा गया उसके साथ एक और भी बात समझनी होगी उससे अद्वैतवाद समझने में हम लोगों को विशेष सुविधा होगी तुम में से हर एक ने मोती अवश्य ही देखी होगी और तुम में से अनेक को मालूम भी होगा कि यह किस तरह बनता है सीप अर्थात सुक्ति के भीतर धूल अथवा बालू का की कड़का पड़ कर उसे उत्तेजित करती रहती है और सिर्फ इस उत्तेजना की प्रतिक्रिया करते हुए उस छोटी सी बालू की रज को अपने शरीर से निकले हुए रस से ढकती रहती है वही कड़िका एक निर्दिष्ट आकार को प्राप्त कर मोती के रूप में परिणित होती है यह मोती जिस तरह निर्मित होता है हम संपूर्ण संसार को उसी तरह निर्मित करते हैं बाहरी संसार से हम आघात भर पाते हैं यहाँ तक कि उस आघात के प्रति सचेत होने में भी हमें अपने भीतर से ही प्रतिक्रिया करनी पड़ती है जब हम प्रतिक्रियाशील होते हैं तब वास्तव में हम अपने मन के अंश विशेष को ही उस आघात के प्रति प्रक्षेपित करते हैं और जब हमें उसकी जानकारी होती है तब और कुछ नहीं उस आघात से आकार प्राप्त हमारा अपना मन ही होता है जो लोग बहिर जगत की यथार्थता पर विश्वास करना चाहते हैं उन्हें यह बात माननी पड़ेगी और आजकल इस शरीर विज्ञान की उन्नति के दिनों में इस बात को बिना माने दूसरा उपाय ही नहीं है यदि बहिर्जगत को हम क मान लें तो वास्तव में हम क प्लस मन को ही जानते हैं और इस जानकारी के भीतर मन का भाग इतना अधिक है कि उसने क को सर्वांशतः ढक लिया है और उस क का, का अयथार्थ रूप वास्तव में सदैव अज्ञात और अज्ञे है अतएव यदि बहिर्जगत के नाम से कोई वस्तु हो भी तो वह सदैव अज्ञात और अज्ञेय है हमारे मन के द्वारा वह साचे में ढाल दी जाती है जिस रूप में गठित होती है हम उसको उसी रूप में जानते हैं अंतर जगत के संबंध में भी यही बात है हमारी आत्मा के संबंध में भी यह बात बिल्कुल सच उतरती है हम आत्मा को जानना चाहें तो उसे भी अपने मन के भीतर से समझेंगे अतः हम आत्मा के संबंध में जो कुछ जानते हैं वह आत्मा प्लस मन के सिवा और कुछ नहीं अर्थात मन ही के द्वारा आवृत मन ही के द्वारा गठित आत्मा को हम जानते हैं इस तत्व के संबंध में हम आगे चलकर कुछ और विवेचन करेंगे जहाँ हमें इतना ही स्मरण रखना होगा इसके पश्चात हमें जो विषय समझना है वह यह है कि यह देह एक निरवच्छिन्न जल प्रवाह का नाम है प्रतिक्षण हम इसमें नए नए पदार्थ जोड़ रहे हैं फिर प्रतिक्षण इससे कितने ही पदार्थ निकलते जा रहे हैं जैसे एक निरंतर बहती हुई नदी है उसकी सलील राशि सदा ही एक स्थान से दूसरे स्थान को जा रही है फिर भी हम अपनी कल्पना के बल से उसके समस्त अंशों को एक ही वस्तु मान कर, उसे एक ही नदी कहते हैं परंतु वास्तव में नदी है क्या प्रतिक्षण नया पानी आ रहा है प्रतिक्षण उसकी तटभूमि परिवर्तित हो रही है प्रतिक्षण सारा वातावरण परिवर्तित हो रहा होता जा रहा है तब नदी है क्या वह इसी परिवर्तन समष्टि का नाम है मन के संबंध में भी यही बात है बौद्धों ने इस सदा ही होने वाले परिवर्तन को लक्ष्य करके महान क्षणिक विज्ञानवाद की रचना की थी उसे ठीक ठीक समझना बड़ा कठिन काम है परंतु बौद्ध दर्शनों में यह मत सुदृढ़ युक्तियों द्वारा समर्थित और प्रमाणित हुआ है भारत में यह वेदांत के किसी किसी अंश के विरोध में उठ खड़ा हुआ था इस मत को निरस्त करने की जरूरत आ पड़ी और हम आगे देखेंगे इस मत का खंडन करने में केवल अद्वैतवाद ही समर्थ हुआ और कोई मत नहीं आगे चलकर हम यह भी देखेंगे कि अद्वैतवाद के, के संबंध में लोगों की अनेक विचित्र धारणाएं होने पर भी और अद्वैतवाद से लोगों के भयभीत होने पर भी वास्तव में संसार का कल्याण इसी से होता है कारण इस अद्वैतवाद से ही सब प्रकार की समस्याओं का उत्तर मिलता है द्वैतवाद और दूसरे जितने वाद हैं उपासना आदि के लिए बहुत अच्छे हैं उनसे मन को बड़ी तृप्ति होती है और हो सकता है कि उनसे मन के उच्च पद पर बढ़ने में सहायता मिलती हो परंतु यदि कोई तर्क संगत एवं धर्मपरायण होना चाहे तो उसके लिए एकमात्र गति अद्वैतवाद ही है अस्तु मन को भी देह की तरह किसी नदी के सदृश समझना चाहिए वह भी सदा एक ओर खाली और दूसरी ओर पूर्ण हो रहा है परंतु वह एकत्व तो कहाँ है जिसे हम आत्मा कहते हैं हम देखते हैं कि हमारी देह और मन में इस तरह सदा ही परिवर्तन होने पर भी हमारे भीतर कोई ऐसी वस्तु है जो अपरिवर्तनीय है जिसके कारण हमारी वस्तु विषयक धारणाएँ अपरिवर्तनीय है जब विभिन्न दिशाओं से आलोक रश्मियाँ किसी यवनिका या दीवार अथवा किसी दूसरी अचल वस्तु पर पड़ती है केवल तभी उनके लिए एकता स्थापन संभव होता है केवल तभी वे एक अखंड भाव का निर्माण कर सकती हैं मनुष्य के विभिन्न शारीरिक अवयवों में वह एकत्व कहाँ है जिस पर पहुँच विभिन्न भाव राशियाँ एकत्व और पूर्ण अखंडत्व को प्राप्त हो सके इसमें कोई संदेह नहीं कि वह वस्तु कभी मन नहीं हो सकती क्योंकि वह परिवर्तनशील है इसलिए अवश्य वह ऐसी वस्तु है जो न देह है न मन है जिसमें कभी परिवर्तन नहीं होता जिसमें आकर हमारे समस्त भाव बाहर के समस्त विषय एक अखंड भाव में परिणित हो जाते हैं यही वास्तव में हमारी आत्मा है और जबकि हम देख रहे हैं कि संपूर्ण जड़ पदार्थ जैसे तुम सूक्ष्म जड़ अथवा मन चाहे जिस नाम से पुकारो परिवर्तनशील है और जबकि संपूर्ण स्थूल जड़ या बाह्य जगत भी परिवर्तनशील है तो यह अपरिवर्तनीय वस्तु आत्मा कदापि जड़ पदार्थ नहीं हो सकती अतएव चेतन स्वभाव अविनाशी और अपरिवर्तनशील है